संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मड़ी देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधि को अश्वस्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना वैश्व पान कहते हैं राजन इसके बाद अश्वस्थामा पांडवों को मड़ी देकर उन सब के सामने ही उदास मन से वन में चला गया इधर पांडव भी श्री कृष्ण नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनुष्विनी द्रौपदी के पास आए जो इस समय अन्न त्याग किए बैठी थी वहां वे सब उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए फिर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्य मणि दी और उससे कहा भद्रे लो यह मणि है तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है अब उठो और शोक त्याग कर छात्र धर्म का विचार करो जैसे समय श्री संधि के लिए कौरवों के पास जा रहे थे उस समय तुमने इनसे कहा था कि केशव आज पांडव लोग मेरे अपमान की बात भूलकर शत्रुओं के साथ मेल करना चाहते हैं इससे मैं समझती हूँ कि मेरे न तो पति है न पुत्र है और न भाई ही है तथा न तुम ही हो मेरे हो न तुम ही मेरे हो तो आज अपने उस क्षत्रिय धर्मोविद वाक्यों को याद करो पापी दुर्योधन मारा गया मैंने तड़पते हुए दुशासन का रक्तपान भी कर लिया तथा द्रोण पुत्र को तो हमने जीता जीत लिया ब्राह्मण और गुरुपुत्र समझ कर ही उसे जीता छोड़ दिया है उसका सारा यश मिट्टी में मिला चुका है हमने उसकी मड़ी छीन ली है और अब पृथ्वी पर जलवा दिए हैं यह सुनकर द्रौपदी ने कहा गुरुपुत्र तो मेरे लिए गुरु ही के समान है मैं तो केवल उससे अपने अनिष्ट का बदला ही लेना चाहती थी अब इस मणि को महाराज अपने मस्तक पर धारण करें तब राजा ने उस को का प्रसाद समझकर के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया इसके बाद पुत्र शोकातुर द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई राजन अब महाराज युशिष्ठिर ने रात के समय जो वीर मारे गए थे उनके लिए शोकातुर होकर श्री कृष्ण ने से कहा कृष्ण अश्वस्थामा तो शस्त्र विद्या में विशेष कुशल भी नहीं था फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओं के साथ अकेले ही लोहा लेने वाले शस्त्र विद्या शस्त्रविद्याद्रुवत् पुत्रों को कैसे मार डाला उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही हमारे सब सैनिकों को नष्ट कर दिया श्री कृष्ण ने कहा अश्वस्थामा ने अवश्य ही ईश्वर के ईश्वर देवाधिदेव अवराशि भगवान शिव की शरण ली थी इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमृता भी दे दे सकते हैं और इतना पराक्रम दे देते हैं जिसने इंद्र को भी नष्ट किया जा सकता है भरत श्रेष्ठ महादेव जी के स्वरूप का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं उन्हें भी मैं जानता हूँ वे सम्पूर्ण भूतों के आदि मध्य और अंत है यह सारा जगत उन्हीं के प्रभाव से चेष्टा कर रहा है वे महान वीरशाली महादेव जी ही अश्वस्थामा पर प्रसन्न हो गए थे इसी से उसने आपके महारथी पुत्रों को और पांचाल राजाओं को अनेकों अनुयायियों को धराशाई कर दिया अब आप उनके विषय में कोई विचार न करें अश्वस्थामा ने यह काम महादेव जी की कृपा से ही किया है आप तो सब आप तो अब आगे जो काम करना हो उसे कीजिए सौप्तिक पर्व समाप्त